ध्यान ईश्वर की उपासना का अभ्यास करते हैं आज संध्योपाशन के अंतर्गत उपस्थान मंत्र के दूसरे मंत्र का अभ्यास करेंगे उदुत्यम जात वेद हंति केतव दृशे विश्वाय सूर्य उत निश्चय से जात वेदसं, उस जात सारे पदार्थ प्राप्त या ज्ञात हैं या प्राप्त और ज्ञात हैं जिसको देवम दिव्य गुणों से जो युक्त हैं केतव वह जितने भी संसार के पदार्थ हैं जिनमें ईश्वर की रचनाएं विद्यमान हैं वे सभी उसको प्रमाणित करते हैं जनाते हैं उनके माध्यम से हम उनको जाने किसलिए दृश्य विश्वाय संपूर्ण विश्व को या सकल पदार्थों को जानने के लिए सूर्य चराचर के आत्मा को सबके प्रेरक को हम उपास्य बनाकर हृदय में स्थापित करें यहाँ पर ऊ शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें विशेषता है कि निश्चय से ईश्वर का ज्ञान होता है और इन्हीं सब पदार्थों से होता है ईश्वर को जानने के लिए अथवा जब हमारे मन में ऐसा वितर्क उठता है कि क्या करें ईश्वर को जानने के लिए कैसे जानें कहां जाएं तो उसके लिए समाधान है कि कहीं नहीं जाना है जो भी पदार्थ हमारे सामने हैं उन पदार्थों से संबद्ध जो भी यथार्थ अनुभूति है हमारे पास उन्हें अनुभूति के आधार पर आगे चिंतन विचार करके ईश्वर से संबंध बनाने का प्रयास करना है वही ईश्वर की जानने की विधि है और इन प्रमाणों से निश्चय से उसका ज्ञान होता है दर्शन आदि में सारी यही चीजें बताई हुई है जैसे कि वेद है वेद से ईश्वर का ज्ञान होता है किसी पुस्तक को हम देखते हैं तो पुस्तक से अपने आप होता है कि कौन लेखक है इसका यानी पुस्तक जो पदार्थ ऐसा होता है जिसमें शब्दों का वर्णों का एक क्रम विशेष होता है तो वो क्रम विशेष बिना किसी कर्ता के या ज्यादा के बिना नहीं होता है क्योंकि सारे के सारे शब्द सामान्य होते हैं वो किसी भी क्रम से रखे जा सकते हैं क ख आदि का अपना एक सामान्य क्रम भी होता है उच्चारण क्रम से इनका होना चाहिए था वो थोड़ा स्वाभाविक कहा जा सकता था जैसे कंठ से हम बोलते हैं क या फिर बोलते हैं अ तो इन वर्णों में भी सदैव अगर स्वाभाविक होते ये तो इनका उच्चारण अर्थ में क्रम से ही होना चाहिए था जो स्थान क्रम है इनका पहले वही बोलना चाहिए था लेकिन कोई भी वर्ण हम प्रथम बोल देते हैं प ही नहीं बोलते हैं। सबसे पहले प बोलना चाहिए था क्योंकि प ओष्ट का है और सबसे पहले ओष्ट है स्थान में या फिर पहले क ही बोलना चाहिए था नीचे से ये दे कंठ से तो तो या तो पा का उच्चारण होना चाहिए था पहले या क का उच्चारण होना चाहिए तो किसी भी शब्द को बोलने के लिए पहले ये बोला जाता जैसे सूत्र याद नहीं रहते हैं भूल जाते हैं तो क्या करते हैं पीछे से दो आते हैं ना फिर वहीं जाना पड़ता है फिर वहाँ से करके कर जो वर्तमान का होता है वहाँ तक आते हैं तो वो इसीलिए होता है कि उसका अत्य क्रम नहीं पता हमको है बहुत अधिक अभ्यस्त नहीं है बुद्धि में उसको पीछे नहीं ले जा पाते हैं और जो बहुत अधिक अभ्यस्त होता है उसको बुद्धि से पीछे कर देते हैं और जो सामने वाला होता है उसको उठा लेते हैं तो यही क्रम यहाँ भी होना चाहिए था जैसे स्मरण करने में व्यतिक्रम कर लेते हैं बुद्धि विशेष होने के कारण उसको दबा करके पिछले को आगे कर देते हैं ये बुद्धि से होता है तो यही नियम सभी उच्चारणों में होगा जितने भी वर्णों का उच्चारण जब चाहे कर लेते हैं उनमें क्रम नहीं दोहराना पड़ता है प या क को पहले बोलना नहीं होता है च ट कुछ भी बोल देते हैं पहले ही तो ये बिना बुद्धि के नहीं हो सकता था तो वर्णों का उच्चारण स्थान नियत होने पर भी वर्णों का उच्चारण अनियत क्रम से हो जाता है ये इसको बनाने वाला भी होना चाहिए ऐसा ही उसको ज्ञात होना चाहिए इस मशीन को ऐसे काम करना होगा और उसी कारण से फिर पुस्तक में भी ऐसे होता है पुस्तक में भी वर्णों का क्रम नहीं होता है शब्दों का ऐसा कोई क्रम नहीं होता है जिस रूप में अर्थ का प्रकाश होगा वही क्रम वहाँ पर लिया जाता है तो प्रत्येक पुस्तक के जो होते हैं क्रम भेद होते हैं वर्णों के पुस्तक नाम उसी का होता है जो पंजीकरण होता है वो केवल उसी वर्ण क्रम को ही पंजीकरण करते हैं तो वर्ण क्रम जो होता है वो अर्थ क्रम से अनुसार होता है तो उसको हर कोई नहीं कर सकता इसी कारण से एक पुस्तक को दूसरा हर कोई नहीं लिख पाता है तो क्रम भेद हो जाएगा उसमें तो ये सब यानी बुद्धिपूर्वक होते हैं कार्य होते हैं तो जैसे बुद्धिपूर्वक होने के कारण उसका लेखक का ध्यान आता है ऐसी पुस्तक को देख करके जैसे लेखक को याद करते हैं ऐसे वेद पुस्तक को देख करके फिर ईश्वर का स्मरण करना है या इस वेद से ईश्वर का संबंध करना है और उसके लिए हेतु यही होगा वेद के जो वर्ण क्रम हैं आदि और जितने अर्थों के साथ उनका संबंध है वो किस बुद्धिमान से संबंध रखता है ये हेतु होंगे लक्षण है तो ये केतव हैं केतु हैं इसी पुस्तक के माध्यम से ज्ञान होता है ईश्वर का संबंध बनता है ऐसे जितने और पदार्थ हैं सूर्य चांद शरीर आदि इन सब का भी सृष्टि के पदार्थों का ऋतम च सत्यम च पीछा आया इनका भी ईश्वर के साथ संबंध है इनका जो अवस्थान क्रम है वो सब भी किसी मनुष्य द्वारा संभव नहीं है प्राणी द्वारा और परस्पर भी नहीं है तो इन सभी का संबंध सीधे सीधे ईश्वर से है तो इस रूप में ईश्वर को ये लोग ये सभी पदार्थ जनाने वाले हैं ये केतु कहलाते हैं तो बाहर दृष्टि रखते हुए बाहर पदार्थों से ईश्वर का संबंध जोड़ना और केवल अंदर ही करना चाहें तो अंदर अंदर जितना जा सकते हैं मुंह से लेकर के पूरे हृदय तक उच्चारण तक मन का इंद्रियों का संबंध कैसे हो बना हुआ है इंद्र आत्मा का और मन का संबंध कैसे हो गया मैं किस प्रकार से अनुभूति कर पा रहा हूँ अगर मन के साथ मेरा संबंध नहीं होता तो अनुभूति कर सकता था या नहीं कर सकता था कैसे मैं मन से जुड़ जाता हूँ कैसे अलग हो जाता हूँ इंद्रियों से कैसे मन को अलग कर लेता हूँ बिना जान के भी तो इन सब क्रियाओं का कैसे संभव है यहाँ हमारे पास ये सारी सारी भीतरी ध्यान करते समय ये सब केतु कहलाएंगे उनके माध्यम से ईश्वर के साथ संबद्ध होना क्योंकि ये जितनी भी क्रियाएँ भीतर हो रही हमको ज्ञान के काल में सारी की सारी ईश्वर द्वारा व्यवस्थित है और कोई भी मतलब कारण नहीं हो सकता है हम स्वयं नहीं कारण मन को कैसे इंद्रिय से जोड़ देते हैं कैसे हटा लेते हैं इच्छा मात्र से हो रहा है वहाँ पर कार्य तो बिना व्यवस्था किए इच्छा नहीं चल सकती थी हमारी ऐसी जो अनुभूति हो जाती है अपने को शरीर और मन में अगर नहीं होते हम तो अनुभूति नहीं हो सकती थी तो ये अनुभूति हम जो कर रहे हैं ईश्वर नहीं है ये जो अनुभूति है इसमें भी ईश्वर का सहयोग है हम जो मना कर रहे हैं ना ईश्वर की नहीं है ईश्वर ये भी बिना ईश्वर की कृपा के नहीं संभव था ये अनुभूति नहीं हो सकती थी अपने को तो अनुभूति नहीं रूप में कर रहे हैं ईश्वर के निषेध रूप में कर रहे हैं कोई भी कर रहे हैं वो सारे अनुभूति होना ही ईश्वर का लक्षण है अन्यथा अपने को अनुभूति संभव नहीं थी तो ऐसे ऐसे मतलब भीतर भी बहुत सारे लक्षण हैं और बाहर भी लक्षण हैं तो इन्हीं लक्षणों के आधार पर ईश्वर का यहाँ ज्ञान करना है संबंध करना है उनके साथ संबंध होना है और दूसरा जो कहा दृश्य विषय यानी समस्त पदार्थों को जानने के लिए तो समस्त पदार्थों का ज्ञान कोई एक व्यक्ति कर नहीं सकता है इस कारण से ऐसी कोई पुस्तक नहीं संभव थी अन्य कोई वर्णन संभव नहीं था और निर्माण तो संभव ही नहीं था पर वेद के अंदर सारे पदार्थों के वर्णन मिलते हैं किसी भी विषय को छोड़ा नहीं गया उसमें तो ये सारे पदार्थों को जानने के लिए वेद का अध्ययन हाँ तो उसमें एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा और जितने जानने वाले हैं वो कोई कुछ जानेगा कोई कुछ जानेगा कोई कुछ जानेगा लेकिन उन सबके लिए आधार तो मानना पड़ेगा ईश्वर को अगर उसने नहीं रखा होता इसमें जानने के लिए हमको स्रोत भी नहीं मिलते भी सारे, तो नहीं है। सारे नहीं हैं फिर भी जितना भी है उनको भी जानने के लिए ईश्वर से ही जानना है यानी इन सब का परिज्ञान भी ईश्वर से असंबद्ध यदि होता है तो हमारे लिए उतने कल्याणकारी नहीं होंगे ये इसलिए इनका परिज्ञान भी बेजानिंग जैसे करते हैं ईश्वर से हटा करके तो उनके लिए ये पदार्थ भोग अपर को सिद्ध करने वाले नहीं हो रहे हैं उसमें कारण ये ईश्वर के संबंध नहीं जोड़ पा रहे हो यानी ज्ञान होते हुए भी पूरे लावदायक नहीं होंगे तो पूरे पदार्थों का पूरा ज्ञान होना यानी हमारा भोग और अपवर्ग सिद्ध करने वाले पदार्थ जिस रूप में हो जाएं इसके लिए ईश्वर का संबंध होना आवश्यक है तो इन सभी पदार्थों को जानने के लिए उस ईश्वर को हम जाने ये भी साथ में संकल्प रखना है कि जो कुछ भी जानना चाहते हैं हम ईश्वर के जान पूर्वक ही जाने उसके ज्ञान के अनुकूल ही जाने हमारी अनुभूति ईश्वर अनुभूति से नहीं मिलती है तो वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा तो ईश्वर अनुभूति वही है जो वेद में जैसा है प्रमाण पूर्वक वैसी अनुभूति हमारी होगी ईश्वर भी होगी तो इसलिए ईश्वर को भी जानना आवश्यक है कि इस विषय में ईश्वर का क्या मत है क्या ज्ञान है या वेदों में क्या आया तो इस रूप में सभी पिछयों को जानना और इसके लिए ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाना दृश्य बने जानने के लिए विश्वाय संपूर्ण पदार्थों को जानने के लिए या संपूर्ण ज्ञान के लिए दोनों में इसको अर्थ कर लें। आरंभ करेंगे उस शब्द का उच्चारण करते हुए मन में ये भाव लाएं निश्चय से मैं ईश्वर को जान सकता हूँ जैसे किसी कार्य को सिद्ध करते समय लगता है कि इसको तो मैं कर ही दूंगा उस समय जो उत्साह और प्रसन्नता मन में उत्पन्न होती है संपन्न करने योग्य कार्य को देखकर के ऐसा ही भाव यहाँ मन में लाना है उस शब्द का उच्चारण करते हुए निश्चय से मैं जान ही लूँगा इतनी जिज्ञासा ईश्वर के विषय में इतनी उत्सुकता यहाँ प्रकट करनी है निश्चय से मैं जान लूँगा और उसके आगे फिर ये हेतु तो दिए हुए हैं उसका अर्थ यहाँ इस कर लेना है मैं अपने अंदर अपने साथ विद्यमान इस जात वेद जात वेद जो मुझे भी जान रहे हैं मेरे शरीर को मन को आत्मा को इंद्रिय को जान रहे हैं मेरी संपूर्ण अनुभूतियों को जान रहे हैं मुझ में व्यापक हैं मेरे शरीर के कण कण में व्यापक हैं सदा मेरे साथ हैं इस सर्व्यापक को देवम सर्वज्ञ को सब कुछ प्रकाश करने वाले को वेदों के रूप में जो हमको अपना ज्ञान देते हैं सूर्य आदि के रूप में जो भौतिक पदार्थों का प्रकाशन करते हैं जिससे हमारी आंखें उनको देखने में समर्थ होती है ऐसे सब कुछ दिखाने वाले को अपने स्वरूप को भी हमारे हृदय में मन में प्रकट करने वाले को जिनको कि ये हमारे मन इंद्रिय आदि पदार्थ हमारे पास रहते हुए उनसे अपना संबद्ध बता रहे हैं हमसे मिलने के लिए उनकी कृपा का जो परिज्ञान कर रहे हैं मेरी आज्ञाप के अनुकूल चलने को जो तत्पर हैं जो मेरे नियंत्रण में ये सारे पदार्थ आए आए हुए हैं जिनका कि हमें कोई परिज्ञान नहीं होता है जो कि सर्वथा जड़ हैं मेरी अनुभूतियों को नहीं समझते मुझसे जिनका कोई भी संबंध नहीं होता है वो मुझसे अभी जुड़े हुए हैं और यह संयोग संयोगकर्ता को इस सर्व्यापक ईश्वर को बता बताने के लिए हैं निश्चय से मैं इनको जान लूँगा ऋषि विश्वाय सूर्यम अपने स्वरूप को अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को अपने मान इंद्रिय आदि के व्यवस्थापक ईश्वर सहित अन्य जो पदार्थ हैं संसार को भी मैं जानना चाहता हूँ और एक दर्थ है परमेश्वर आप मेरी बुद्धि को प्रेरित करें इतनी समर्थ बनाएं मैं इन सकल पदार्थों को अच्छी प्रकार से जान लूँ मन का संचालन कैसे करते हैं कैसे मन काम कर रहा है हमारे अधीन इसको देखने का प्रयास करें न देखते हुए भी हम कैसे इनका प्रयोग कर पा रहे हैं या यह हमारी ही सामर्थ्य है या वस्तुता ईश्वर की ही है ये इस रूप में निश्चय करें एक भी जान रखने में असमर्थ अपने आप को इसके लिए बाधित करें कि मैं जो एक भी जान अपने पास नहीं रख सकता इतने सारे जानों को कैसे ग्रहण कर पा रहा हूँ यह किसकी कृपा है ईश्वर की नहीं है तो और किसकी हो सकती है पुनरअपि में क्यों नहीं ईश्वर को जान पा रहा हूँ या जानना चाहता हूँ क्यों नहीं सर्वथा समर्पित होना चाहता हूँ इस रूप में अपने आप को भी वस करें ईश्वर को जानने के लिए बाधित करें अपनी सामर्थ्य से मैं क्या क्या कर सकता हूँ अपनी इच्छाएँ मेरी कितनी सार्थक हो सकती है यदि ईश्वर की सहायता न मिले तो इस रूप में ईश्वर के प्रति समर्पित होने का प्रयास करें आत्मा और मन के अंदर अत्यंत जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करें अति उत्सुकता उत्पन्न करें प्रसन्न और एकाग्र की स्थिति बनाएं, सर्वथा शांत निर्द्वंद होकर केवल सत्य को मुझे स्वीकार करना है ऐसी स्थिति में अपने आप को अवस्थित करें आत्मा के अंदर यदि लग रहा हो कि ईश्वर नहीं है तो वह एक बुद्धि है अनुभूति मात्र है उसको बदल देने का प्रयास करें उसी के स्थान में है इस बुद्धि को स्थापित करें समय पूरा होता है उपसृंगार करेंगे हे परमपिता परमेश्वर आपने हमें यह उत्तम साधन मन इंद्रिय शरीर आदि देकर आपने बहुत बड़ी कृपा की है मैं इन्हीं सब के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा हूँ कृपा कर मुझे स्पष्ट अनुभूति प्रदान करें सुदृढ़ ज्ञान प्रदान करें स्वयं प्रेरित करें जिससे मैं आपको पूरी तरह से प्राप्त हो जाऊँ थ में आपका अत्यंत आभारी हूं कृतज्ञ हूँ ओ